शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की पुण्य स्मृति स्वामी शांतानंद उन्नीस में मैंने काशी के अद्वैत आश्रम में ही महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन किया था देखने में वे बहुत ही सुंदर पुरुष थे कठोर तपस्वी होने के कारण उन्हें देखते ही भक्ति भाव जागृत होता था उन दिनों अद्वैत आश्रम में महापुरुष जी ही श्री श्री ठाकुर की पूजा करते थे उसके पश्चात महापुरुष जी के समय मैंने भी कुछ दिनों तक श्री ठाकुर पूजा की थी उस समय बहुत ही सीधी साधी सात्विक पूजा थी श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी की पूजा होती थी श्री श्री ठाकुर के चित्र के पास ही स्वामी जी का चित्र था उन्हें भी मैं प्रतिदिन अर्घ और फूल चंदन से भक्ति के साथ अंजलि देता था उस समय पैसे में दो पेड़े मिलते थे दो पेड़े और दो बतासे पूजा में दिए जाते थे अन्न भोग भी प्रतिदिन दिया जाता था जो कुछ रसोई होती थी उसका ही बहुत शुद्धाचार के साथ श्री ठाकुर को भोग देता था भोर में श्री ठाकुर को जगाना साढ़े आठ या नौ बजे श्री ठाकुर पूजा उसके अनंतर भोग और शयन चार बजे एक छोटा पेड़ा और दो बतासे भोग में दिए जाते थे संध्या समय के आरती में सब लोग उपस्थित रहते थे उस समय खंडन और ओम हिमृतम गाए जाते थे आरती के अनंतर सब लोग कुछ देर तक ध्यान करते थे बाद में चंद्र महाराज अर्थात स्वामी निर्भरानंद भजन गाते थे महापुरुष जी की आज्ञा थी कि चंद्र आरती के अनंतर रात को कम से कम एक भजन श्री ठाकुर को सुना है इस कारण चंद्र महाराज रोज बिना संगत के भजन गाया करते थे उनके गले का स्वर बहुत ही मधुर था रात को भोग होता था रोटी तरकारी दाल भाजी पाव भर दूध और बतासे का संध्या के बाद कोई आश्रम से बाहर नहीं जाता था सभी को आश्रम में ही रहना पड़ता था हमारे आने के पहले अद्वैत आश्रम में उन दिनों बहुत ही थोड़े लोग थे महापुरुष जी चंद्र एक ब्रह्मचारी और पर्वत बाबू पर्वत बाबू काशीवास करने आए थे वे ब्रह्मचारी की तरह रहते थे महापुरुष जी ने उन्हें अद्वैत आश्रम में रहने के लिए कहा था जितेंद्र महाराज अर्थात स्वामी विशुद्धानंद मुझसे डेढ़ दो साल बड़े थे गिरिजा मुझसे छोटा था हम तीनों एक साथ जयराम बाटी गए थे जितेन महाराज हमें दक्षिणेश्वर ले जाते थे वहाँ श्री ठाकुर के कक्ष में पंचवटी में तथा काली मंदिर के भीतर हम लोग खूब ध्यान जप और श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करते थे उस समय तक दीक्षा नहीं हुई थी श्री ठाकुर के नाम का ही जप करते थे जितेन महाराज के साथ ही मैं पैदल काकुड़गाछी गया था वहाँ गिरजा से परिचय हुआ हम लोग प्रायः दक्षिणेश्वर और काकुड़ जाया करते थे बहुत अच्छा लगता था एक दिन हम तीनों गुरु भाई दक्षिणेश्वर रानी रासमणि की कालीबाड़ी मंदिर की पंचवटी के मूल में अधिक रात तक साधन भजन तथा श्री राम कृष्णदेव की कठोर तपस्या एवं साधना के विषय में विवेचना कर रहे थे उस समय हमारे मन में तीर्थ यात्रा करने की प्रबल इच्छा हुई दूसरे दिन सुबह प्रातः कृत्य समाप्त कर जगन माता भवतारिणी देवी के मंदिर में बैठकर हम लोग बहुत देर तक ध्यान जप करते रहे दोपहर को उसी मंदिर में प्रसाद पाकर हम लोगों ने निश्चय किया कि दो एक दिन के भीतर ही हम लोग परम पूजनी श्री श्री माता जी के ग्राम जयराम बाटी जाकर उनका दर्शन और कृपा लाभ प्राप्त कर उनकी आज्ञा लेकर पैदल पूरी धाम की यात्रा करेंगे इस प्रकार का संकल्प लेकर हम लोग बंगला सन तेरह सौ तीन श्रावण शुक्रवार रात को कलकत्ते से रेल द्वारा खड़गपुर होते हुए विष्णुपुर पहुँचे और दूसरे दिन सुबह बैलगाड़ी द्वारा यात्रा कर शाम को कोतुलपुर पहुँचे यहाँ एक हलवाई की दुकान में रात बिताई और भोर होते ही पैदल चल देराम बाटी पहुँचे पैर में धूल कीचड़ रहते ही हम लोग श्री माता जी के श्रीचरण दर्शन कर कितार्थ हुए माँ प्यार जताते हुए हमारे पास बैठकर बहुत देर तक बातचीत करती रही हमारे मन की इच्छा बताने पर वे बहुत प्रसन्न हुई किंतु पूरी जाने का संकल्प सुनकर मना करते हुए बोली पूरी में सुना है आजकल बीमारी फैली हुई है वहाँ मत जाओ बल्कि तुम लोग काशी धाम चले जाओ मैं वहाँ के अद्वैत आश्रम में तारक को पत्र लिख दूँगी हमारे खाली हाथ अलग अलग जाने की इच्छा प्रकट करने पर श्री श्री ने कहा तुम्हें उतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तीनों एक साथ जाओ कोई भिक्षा मांग लाएगा और कोई रसोई पकाएगा अकेले जाने से बहुत कष्ट सहना पड़ेगा श्री श्री ने कृपा कर हम तीनों को दीक्षा दी इसके बाद जयराम बाटी में मां के पास हम लोगों ने कुछ दिन आनंद से बिताए क्रमशः माँ से विदा लेने का दिन निकट आ गया बंगला बारह श्रावण तेरह सौ अर्थात अठारह अट्ठाईस जुलाई उन्नीस सौ सात ईस्वी को श्री श्री माँ की आज्ञा अनुसार हम लोगों ने अपना सिर मुड़ाया और अपने कपड़ों को भी गेरवे रंग से रंग लिया दूसरे दिन सोमवार हमारे जीवन का महान स्मरणीय दिन था उस दिन श्री श्री माँ ने सन्यास व्रत में दीक्षित करके हमें कृथार्थ किया और गेरुआ वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी तदनंतर उन्होंने कहा सन्यासियों का नामकरण कैसे किया जाता है मुझे ठीक ज्ञात नहीं है काशी के अद्वैत आश्रम में तारक के नाम चिट्ठी लिख देती हूँ उससे अपना अपना नाम ले लेना श्री श्री माँ ने महापुरुष महाराज को लिख दिया था तीन लड़के आ रहे हैं इनके खाने पीने और रहने का प्रबंध कर देना और उन्हें सन्यास नाम भी तुम्हें दे देना इत्यादि उस दिन हम लोग माँ का आशीर्वाद देकर तीर्थ यात्रा में निकल पड़े और पहले श्री राम देव के पवित्र जन्म स्थान कामार पुकुर के दर्शन के लिए रवाना हुए विदा देते समय श्री श्री हम लोगों को सांस लेकर श्री ठाकुर मंदिर में गई और दुर्गा नाम जप करके बेल पत्र लेकर हमारे सिरों में उसका स्पर्श कराकर खूब आशीर्वाद दिया श्री श्री ठाकुर के चित्र के सामने हमें प्रणाम कराकर स्वयं हाथ जोड़कर ठाकुर से उन्होंने प्रार्थना की ठाकुर ये लोग जल जंगल पहाड़ कहीं भी किसी भी अवस्था में पड़ जाएं इन्हें थोड़ा बहुत भोजन देते रहिएगा श्रावण बुधवार को हम तीनों कामार पुकर में रघबीर का प्रसाद ग्रहण कर विश्वनाथ का नाम लेते हुए काशी धाम के लिए निकल पड़े हम वैद्यनाथ गया आदित्य तीर्थ स्थानों का दर्शन कर काशी पहुँचे काशी के अद्वैत आश्रम में श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर महापुरुष महाराज का दर्शन पाया और उन्हें प्रणाम किया अपना परिचय देकर माँ की चिट्ठी देते ही महापुरुष जी ने बहुत प्रसन्न होकर हमारे रहने का प्रबंध कर दिया उसके अनंतर उनसे हम तीनों को संयात नाम प्राप्त हुआ एक शुभ दिन में उन्होंने नाम दिए उसके बाद विरजा होम हुआ काशी में हम लोग आश्रम में ही रह ध्यान जब करते थे गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए भी जाते थे और तीन बजे सबको उठना पड़ता था महाराज जी भी उठते थे उसके पश्चात शौचालय से निवृत्त होकर सब लोग ध्यान में बैठते थे शीत के दिनों में अद्वैत आश्रम के हाल में धूनी जलाई जाती थी सभी उसे घेर कर बैठ जाते थे महापुरुष जी भी बैठते थे सुबह तक निरंतर ध्यान चलता था महापुरुष जी भी हमारे साथ ध्यान करते थे बहुत ही शांत प्रवेश था पास ही छोटा सा ठाकुर मंदिर था चुपचाप सब लोग ध्यान करते थे आश्रम में सर्वत्र शांति का वातावरण था कोई शब्द भी नहीं होता था कोई बात भी नहीं बोलता था दूसरे समय आपस की बातचीत बहुत ही धीमे स्वर से कहनी पड़ती थी चिल्लाहट महापुरुष जी पसंद नहीं करते थे वे भी ज़ोर से बात नहीं करते थे किसी से कुछ कहना होता तो उसके पास जाकर धीरे धीरे बोलते थे संध्या से पहले भी हम लोग कुछ समय तक ध्यान करते थे महापुरुष जी को देखने से प्रतीत होता मानो हर समय वे ध्यान में डूबे हुए हैं संध्या समय की आरती के अनंतर किसी किसी दिन महापुरुष जी भजन गाया करते थे उनका स्वर बहुत ही मधुर था दयाघन तोमा सम के हितकारी यह संगीत उन्हें बहुत ही प्रिय था कभी कभी वे श्री ठाकुर की बातें भी करते थे कुछ दिनों के अन्तर महापुरुष जी के आदेश से केदार बाबा स्वामी अचलानंद ने कुछ अन्य सत्र नियत कर दिए कहीं दो दिन कहीं चार दिन हम लोग वहाँ से मधुकरी भिक्षा कर लाया करते थे ध्रुवेश्वर सत्र से सुबह टिकट ले आते थे फिर उस टिकट को ले जाकर वहाँ से मधुकरी लाते थे तथा आश्रम में बैठकर सब लोग एक साथ खाते थे मधुकरी का अन्न बहुत पवित्र होता है महापुरुष भी थोड़ा थोड़ा खाते थे कुछ दिन बाद महापुरुष की आज्ञा लेकर मैं काशीगिरी के बाग में रह कर साधन भजन करता था दोपहर को अद्वित आश्रम में भोजन पाता था और रात को सेवाश्रम में हरि महाराज स्वामी तुरयानंद जी ने दूध रोटी का प्रबंध कर दिया था श्री श्री माँ जिस बार काशी आई सन 1912 सौ तब राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महापुरुष महाराज हरि महाराज प्रभृति काशी में थे विज्ञान महाराज स्वामी विज्ञानंद जी भी आए थे मास्टर महाशय श्री माँ वहाँ के साथ ही माँ के साथ ही कलकत्ते से गए थे उन दिनों महापुरुष अद्वैत आश्रम में ही रहते थे राजा महाराज थे सेवाश्रम में महापुरुष महाराज सेवाश्रम में प्रायः नहीं रहते थे कष्ट होने पर भी वे अद्वैत आश्रम में ही रहा करते थे अद्वैत आश्रम को वे बहुत पसंद करते थे और वहाँ के रहने वालों को भी बहुत प्यार करते थे साधुजन अनेक होने पर वे केदार बाबा के द्वारा अन्य सत्रों में प्रबंध करा देते थे महापुरुष जी ठाकुर को लेकर ही रहते थे भानोश्री ठाकुर ही उनके सब कुछ हैं वे विश्वनाथ दर्शन के लिए भी कभी कभी चले जाते थे आश्रम के भीतर टहलते थे और बाहर प्राय नहीं जाते थे काली पूजा के समय श्री श्री काशी में थी काली पूजा के दूसरे दिन प्रातः काल श्री माँ किरण दत्त के मकान से महिला भक्तों को लेकर अद्वैत आश्रम में आई हाथ के बगल वाले कमरे में हाल के बगल वाले कमरे में वे कुछ क्षणों तक बैठी थी। माँ के आने पर राजा महाराज बहुत ही संकोच के साथ रहते थे माँ अद्वैत आश्रम के पास ही किरण दत्त के नए मकान में रहती थी उस साल अद्वैत आश्रम में स्थानीय लोगों ने रामलीला की थी उसे देखकर कर माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली असल नकल दोनों को एक देखा